अब कौन मनुष्य सुखी होते हैं इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो मनुष्य प्रातः काल तथा दिन के मध्य भाग समय के होमों को करके उत्तम प्रकार छोंकने आदि से संस्कार युक्त नित्य नियमित अन्न का भोजन करते हैं वे ही भाग्यशाली होकर बड़े सुख और नित्य विजय को प्राप्त होते हैं भावार्थ जो लोग परमेश्वर आदि पदार्थों के विज्ञान से अहिंसा आदि व्यवहार में वर्तमान नियम पूर्वक भोजन विहार युक्त होकर ऐश्वर्य की वृद्धि करने की इच्छा करते हैं वे सब प्रकार सुखी होते हैं फिर विद्वान लोग कैसा बर्ताव करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावारथ जैसे बिजली सब स्थानों में व्याप्त होकर संपूर्ण मूर्तिमान पदार्थों का सेवन करती है वह प्रसिद्ध हुई बढ़ती है वैसे ही विद्याओं में व्यापक विद्वान धर्म की सेवा करते हुए वृद्धि को प्राप्त होते हैं इस सुक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 28वां सुक्त और 31वां वर्ग समाप्त हुआ अब तृतीय मंडल में 16 ऋचा वाले 29वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र से विद्युत अग्नि और वायु से विद्वान लोग किस-किस कार्य को सिद्ध करते हैं इस विषय को कहा है भावार्थ जो मनुष्य ऊपर और नीचे के भाग में स्थित मथने की वस्तुओं के द्वारा घिसने से बिजली रूप अग्नि को उत्पन्न करें वे प्रजाओं के पालन करने वाले सामर्थ्य को प्राप्त होते हैं जैसे पूर्व काल के कारीगरों ने शिल्प क्रिया से अग्नि आदि संबंधी विद्या की सिद्ध की हो उसी प्रकार से संपूर्ण जन इस अग्नि विद्या को ग्रहण करें फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य सृष्टि के क्रम से वर्तमान अग्नि आदि पदार्थों की प्रतिदिन परीक्षा करें करावें तो वे क्यों दरिद्र होवें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य पुत्र को माता के तुल्य अग्नि विद्या को धारण करते हैं वे अपना बल बढ़ाकर विज्ञान को उत्पन्न करते हैं और जब नीचे के भाग में अग्नि ऊपर जल स्थित करके वायु से प्रजलित करते हैं तब अग्नि और जल द्वारा बहुत से कार्य सिद्ध कर सकते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो लोग इस अग्नि की पृथ्वी के ऊपर और अंतरिक्ष के मध्य में उत्तम प्रकार परीक्षा लेके वाहन आदि चलाने के लिए अग्नि को धारण करते हैं वे धन युक्त होते हैं भावार्थ जो मनुष्य मथकर अग्नि को उत्पन्न करके कार्यों को सिद्ध करने की इच्छा करते हैं वे संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है घिसने से बल युक्त हुआ अग्नि काष्ठ आदि को जलाता और घोड़े के तुल्य वेगवान होता हुआ अद्भुत कार्यों को सिद्ध करता है यह जानना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है जो बिजली संबंधी विद्या को सिद्ध करें तो यह विद्या यथार्थ वक्ता विद्वान पुरुष के तुल्य सत्य और योग्य कार्य को सिद्ध करें भावार्थ जैसे अग्निहोत्र आदि वा शिल्प आदि संगत के योग्य व्यवहार में संयुक्त किया गया अग्नि उत्तम गुणों को प्रकट करता है वैसे ही विद्वान पुरुष को चाहिए कि धर्म संबंधी कर्मों से युक्त करके उत्तम सुखों को संसार में फैलावे भावार्थ हे विद्वान जनों काष्ट अग्नि और जल के संयोग से उत्पन्न हुए धूम से अनेक कार्यों को परस्पर मित्र भाव के साथ सिद्ध करो जैसे धर्म पूर्वक व्यवहार रखने वाले विद्या युक्त शूर वीर पुरुष दुष्ट कर्मचारियों का नाश करके राजा होते हैं वैसे ही यह अग्नि उत्तम प्रकार यंत्र आदि से युक्त किया गया दारिद्र्य आदि के नाश करके अनगिनती धन को उत्पन्न करता है भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि इस इस कर्म से शरीर आत्मा और ऐश्वर्यों की वृद्धि हो वह वह कर्म सब काल में करे भावारथ जो मनुष्य वायु और अग्नि से कार्यों को सिद्ध करते हैं वे सुखों से संयुक्त होते हैं भावारथ जैसे विद्या से रचे हुए कला यंत्रों में रखा गया अग्नि अत्यंत मथने और घिसने से वेग आदि गुणों को उत्पन्न कर बहुत से कार्यों को सिद्ध करता है वैसे ही उत्तम कर्मों को करके श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त होवो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे हाथों की अंगुलियां परस्पर मिली हुई शरीरधारी मनुष्य को कार्यों में प्रवृत्त करती हैं वैसे ही विद्वान पुरुष अग्नि को क्रिया में लगाते अर्थात उसके द्वारा कार्य सिद्ध करते हैं भावार्थ जो अग्नि अन्न आदि को शुष्क करने वाला वायु रूप कारण से प्रसिद्ध प्रकृति नामक कारण से उत्पन्न हुआ है उसको जानकर बहुत से व्यवहारों को सकल जन प्रसिद्ध करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे पवन संपूर्ण स्थानों में प्रवलता से प्राप्त होने अग्नि आदि पदार्थों को प्रज्वलित करने और संसार में व्यापक होने वाले संपूर्ण जीवों के प्राणों की रक्षा करके आनंद देते हैं वैसे ही अग्नि आदि पदार्थों की विद्या युक्त पुरुष संपूर्ण जनों के लिए आनंद देते हैं अब किन पुरुषों को निश्चल ऐश्वर्य प्राप्त होता है इन विषयों को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो लोग इस संसार में प्रयत्न से सृष्टि के पदार्थों के विद्या क्रम को जानते हैं वे निरंतर उन पदार्थों से उपकार ग्रहण कर सकते हैं उनके निश्चय से ऐश्वर्य होता है इस सुक्त में अग्नि वायु और विद्वान के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त में कहे अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए या 29वा सुक्त द्वितीय अनुवाद और 34वा वर्ग समाप्त हुआ इति श्रीमत् परम हंस परिव्राजकाचार्य राम श्री परम विदुषाम विरजानंद सरस्वती स्वामीनाम शिष્યેण परम हंस परिव्राजकाचार्येण श्रीमत् दयानंद सरस्वती स्वामीनाम नर्मते आर्यभाषा विभूषते सुप्रमाण युक्त ऋग्वेद भाषे तृतीयाष्टकस्य प्रथम अध्याय समाप्तः अथ तृतीय अष्टके द्वितीय अध्याय आरम्भः अप तृतीय अष्टक के द्वितीय अध्याय और तीसरे मंडल में 22 ऋचा वाले 30वें सूक्त का प्रारंभ है उसके पहले मंत्र से विद्वान के कर्तव्य का उपदेश करते हैं भावार्थ जो लोग परस्पर मित्र भाव से व्यवहार करते हुए प्रयत्न के साथ ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं वे सुख दुख निंदा आदि को सह और विद्वानों का संग करके आनंद को बढ़ावें फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ मनुष्य यदि शीघ्र चलने वाले घोड़ों से देशांतर जाने की इच्छा करें तो सब समीप ही है यदि नियम से अग्नि को प्रज्वलित कर उसमें होम करें तो वर्षा होना सुगम ही जानो भावार्थ जब मनुष्य के अनेक प्रकार की पीड़ाएं प्रकट हों तब बहुत से उपायों को युक्त करें इस प्रकार पुरुषार्थ से विघ्नों को दूर कर शोभा और बल निरंतर बढ़ाने योग्य हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे सूर्य नियम पूर्वक वर्तमान होकर निवारण करने योग्य पदार्थों का निवारण करके रक्षा करने योग्य पदार्थों की रक्षा करता है वैसे ही आप वर्जने योग्य शत्रुओं का वर्जन करके प्रजाओं की निरंतर रक्षा कीजिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है राजा के पुरषों को चाहिए कि अनेक प्रकार के उपायों से प्रजाओं में उपद्रवों से भय का नाश और सूर्य के तुल्य न्याय विद्या का प्रकाश करें भावार्थ जो मनुष्य दुष्ट आचरण करने वाले मनुष्य आदि प्राणियों का निवारण करके सत्य का प्रचार करें वे सुख से आनंद भोगते हैं भावार्थ जो मनुष्य पिता और पितामह का धन आदि जो कि नहीं बटा हुआ उसकी रक्षा वा सेवा करें और परस्पर दोषों को त्याग के गुणों का ग्रहण कर वे कल्याण के भागी होवें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे सूर्य मेघों के आकर्षण और बरसाने से संपूर्ण जगत को पालता है वैसे ही दुष्टों के नाश करने और श्रेष्ठ पुरुषों के धारण करने से राजा को संपूर्ण प्रजाओं की पालना करनी चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे सूर्य नियम पूर्वक प्रकाश और भूमि को धारण करता है वैसे ही न्याय से राजा राज्य को धारण करे और सब काल में प्रजाओं में ही बल बढ़ाया करे भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सदा ही अधर्म के आचरण से डर के धर्म में प्रवृत्त हों और बुरे व्यसनों को त्याग के धर्म युक्त मार्ग से चलें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो भूमि के सदृश प्रजाओं के धारण करने और बिजली के सदृश अति उत्तम ऐश्वर्य के देने वाले प्रजाजन हों वे संपूर्ण राज्यों की रक्षा कर सकें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो पुरुष अविद्या दुष्ट संस्कार और दुखों को त्याग के जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है वैसे अन्याय को दूर करके संपूर्ण दिशाओं में यश फैलाते हैं यही उनका कर्तव्य कर्म है